ano short talk hari bolo hari bol number 3 पंडित आए वेद भुलाए षट कर्माए तृपताए जी संध्या गाये पढ़ी उरझाए राना राए ठगी खाए अरु बड़े कहा गर्व न जाए राम न पाए था घेला दादू का चेला भर्म पछेला सुंदर न्यारा व खेला तो ये मत हेरे सब हीन के रे गहि गही गेरे बहु तेरे तब सतगुरु तेरे कानन मेरे जाते फेरे आ घेरे उन सूर सवेरे उदय किए रे सब अंधेरे नाशेला दादू कचेला चेला भरम पचेला सुंदर न्यारा वह खेला सुंदर न्यारा वे खेला आदि तुम ही होते नहीं कोई जी अहती अ कहती वरन नहीं होई जी रूप नहीं, रेख नहीं, श्वेतन जी, तुम सदा एक रस राम जी हो राम जी प्रथम ही आपते करीबहुरी वह मूल करी बहुरी बहकुरबिक्रिगुण विस्तरी पंचाहु तत्व रूपयरु नाम जी तुम सदा एक राम जी हो राम जी भ्रमत सार सारकथ हूँ वो रजी तीन हलुक में काल कोरे को जी मनुष्य तड़े भाग्य पाम जी तुम सदा एक करस राम जी हो राम जी पूरी दशहूँ दी शा सर्व में आप जी ही को करी सकें पुण्य नहीं पाप जी दास सुंदरिक हे देहू विश्राम जी तुम सदा एक राम जी हो राम जी आदि तुम ही होते अवरण ही कोई जी तुम सदा एक रस राम जी हो राम जी भूल जाना तो गए दूर का तुशबार ना था एक नदीदा खलिस आती रही समझाने रेग माजी से झुलसता रहा दिल का गुलसन, फूल खिलते रहे वीराने रहे वीराने खाए जेर लबी है गमे पिन्हा जैसे गर्मीय सिद्धते एहसास से जल जाए कोई और अपने ही बनाए हुए मबूत के हाथ अपनी नाकर्दा गुनाही की सजा पाए कोई ये ख्याल आता है अब मुझको तेरे नाम के साथ चंद हरफों का ये मजमुआ सहीफा तो नहीं वेद में वेद नहीं है और कुरान में कुरान नहीं शब्दों के जमाओं में निशब्द की झलक कहा ये ख्याल आता है अब मुझको तेरे नाम के साथ चंद हरफों का ये मजमुआ सहीफा तो नहीं ये थोड़े से शब्दों का खेल धर्म ग्रंथ तो नहीं हो सकता है लेकिन मनुष्य शब्दों के खेल में उलझ गया है शब्द को ही सत्य मान लिया है जिससे कोई प्रेम शब्द को प्रेम मान ले ऐसे परमात्मा शब्द को परमात्मा मान लिया है अनुभव की तो बात भूल गई विचार के जाल में लोग उलझे रह गए और बड़े जाल हैं विचार के सदियों का चिंतन मनन उन जालों के पीछे खड़ा है मनुष्य को परमात्मा से रोकने वाली जो बड़ी से बड़ी बाधा हो सकती है वह शास्त्र है। सुन के एकदम भरोसा भी नहीं आता क्योंकि हमने तो यही सुना है बार बार कि शास्त्र के द्वारा ही आदमी परमात्मा तक पहुंचता है लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं शास्त्र से कोई कभी परमात्मा तक न पहुंचा है न पहुंच सकता है हां जो परमात्मा तक पहुंच जाते उनके सामने शास्त्र का अर्थ प्रकट हो जाता है लेकिन पहुंचना पहले शास्त्र का अर्थ पीछे प्रकट होता है जो प्रेम जान लेता है उसके सामने प्रेम शब्द का अर्थ भी प्रकट हो जाता है जो परमात्मा की झलक पा लेता है उसे परमात्मा शब्द फिर शब्द नहीं रह जाता पुंजीभूत उसकी झलक हो जाती लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया है उसके पास तो कोरा शब्द है खाली शब्द है उस मुर्दा शब्द में कोई प्राण नहीं शब्द कितने ही प्यारे हों मुर्दा है और जीवंत से मुक्ति है तुम जीवंत हो जीवंत से ही मुक्त हो सकोगे शब्दों के बोझ से दब सकते हो मुक्त नहीं शब्दों के बोझ से बोझिल हो सकते हो निर्भार नहीं शास्त्रों की दीवाल चीन की दीवाल बन जाएगी तुम्हारे चारों तरफ भ्रांति बड़ी पैदा होगी क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा की बात होगी और बात ही बात में परमात्मा खो जाएगा भूल जाना तो गए दूर का दुशवारना था एक नादीदा खलिस आती रही समझाने आदमी तो भूल ही गया होता बिल्कुल भूल गया होता कितने वेद हैं कितने कुरान कितनी बाइबल कितने धम्म पद आदमी तो भूल ही गया होता लेकिन कोई एक चुभन है जो आदमी के भीतर उठती ही रहती कोई शास्त्र उस चुभन को बुझा नहीं पाता उस चुभन पर ही भरोसा करो उस प्यास को ही तलाशो उकसाओ बढ़ाओ उस प्यास को ही प्रज्वलित करो वही प्यास तुम्हें परमात्मा तक ले जा सकेगी अन्यथा तुम पंडितों के हाथ में सिर्फ शोषित किए जाओ पूरे रात चांद हो आकाश में फिर झील में उसकी तस्वीर बनती रहे और तुम झील की एक तस्वीर ले लो ऐसी हालत शास्त्र की है चांद है आकाश में झील में प्रतिबिंब बनता है फिर तुमने झील की तस्वीर ले ली तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब तुम्हारी तस्वीर में पकड़ाता है चांद कहा चांद तो बहुत दूर छूट गया चांद तो झील की छाया में भी नहीं था तुम्हारी तस्वीर में तो होगा कहां तुम्हारी पास तो तस्वीर की तस्वीर है ऐसी ही स्थिति परमात्मा की किसी मोहम्मद में कुरान उतरी मोहम्मद की चेतना की झील में परमात्मा झलका यह किसी ऋषि में वेद उतरा परमात्मा झलका फिर जब ऋषि ने बोला तो झलक की झलक तस्वीर की तस्वीर हो गई और बात यहीं समाप्त नहीं होती जब ऋषियों के बोले हुए शब्द तुम्हारे पास पहुंचते हैं तो तुम उनमें से क्या अर्थ निकालोगे यह तो मामला और भी दूर हो गया तस्वीर की तस्वीर और फिर उसमें से तुम अर्थ निकालोगे और तुम अंधे हो तुमने कभी चांद देखा नहीं तुमने सिर्फ चांद शब्द सुना है तुम्हें चांद का कुछ पता नहीं तुम इस तस्वीर में से जो अर्थ निकालोगे वो अर्थ तुम्हारा होगा उसका चांद से कोई भी संबंध ना रह जाएगा और मजा ये कि मूल में चांद था तस्वीर झील की है झील में चांद की तस्वीर थी चांद है अगर चांद को तुम देख लो तो फिर तस्वीर में भी पहचान जाओगे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं शास्त्र से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता लेकिन सत्य तक पहुंच जाए तो सभी शास्त्र सत्य हो जाते सभी शास्त्र गवाही बन जाते और अगर यह ना हो पाए तुम्हारे जीवन में परमात्मा का सीधा अनुभव ना हो पाए तो बड़ी मुश्किलें हो जाती खंदाए जेर लबी है गमे बिना जैसे गर्मी सिद्धते एहसास से जल जाए कोई और अपने ही बनाए हुए माबूत के हाथ अपनी नाकर्दा गुनाही की सजा पाए कोई फिर ऐसा मजा होता है अपने ही हाथ से तुम बना लेते हो मूर्तियां और उन मूर्तियों से उन पापों की सजा पाते हो जो तुमने कभी किए नहीं वे मूर्तियां झूठी तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्ति सच नहीं हो सकती तुम ही अभी सच नहीं हो तुम्हारे हाथ तुम्हारी तुलिका तुम्हारी छेनी हथौड़ी से सच की तस्वीर नहीं बन सकती सच की मूर्ति नहीं बन सकती और अपने ही बनाए हुए माबूत के हाथ और फिर अपने ही हाथ से बनाई हुई इन मूर्तियों के सामने तुम झुकते हो और उन सजाओं और उन पापों की सजा पाते हो जो तुमने कभी किए भी नहीं तुम्हें समझाया गया है यह पाप वह पाप इतने पाप तुम्हें बता दिए गए कि तुम्हें लगता है मैंने बहुत पाप किए तुम्हारे भीतर अपराध का भाव पैदा होता है और तुम अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुकते हो प्रार्थना करते हो क्षमा मांगते हो सहारे खोजते हो यह दशा बड़ी विक्षिप्त और पागलपन क्या होगा फिर तुम कुछ शब्द जोड़ लेते हो इकट्ठे कर लेते हो बुद्ध बोले बुद्ध ने कुछ लिखा नहीं फिर लोगों ने शब्द इकट्ठे कर लिए महावीर बोले शब्द इकट्ठे कर लिए मोहम्मद बोले शब्द इकट्ठे कर लिए फिर उन शब्दों को तुम धर्म शास्त्र समझ रहे हो धर्म को खोजना हो तो परमात्मा के विस्तीर्ण विकास में विस्तीर्ण आकाश में खोजो, इस विस्तार में खोजो वृक्षों पर उसके हस्ताक्षर है पर्वतों पहाड़ों पर उसका अंकन है सरिताओं में उसकी थोड़ी सी भनक है सागरों में उसका गर्जन है जब आकाश में बादल घिरे तो गौर से सुनना शायद वेद की कोई रिचा पकड़ में आ जाए जब पक्षी बोले और मोर नाचे तो जरा गौर से देखना शायद कृष्ण की कोई अदा भा जाए जब कोयल गाने लगे तो डूबना उसके गीत में शायद कुरान की कोई आयत उतरती हो मगर आदमी की बनाई हुई किताबों में उसे खोजने मत जान उन्हीं किताबों के जंगल में लोग भटक गए सुंदरदास के आज के वचन इसी महत्वपूर्ण बात को तुम्हें याद दिलाना चाहते तो पंडित आए वेद भुलाए सट कर्म आए तृप्त आए जी संध्या गाये पढ़ी उड़ जाए राना राए, ठगी खाए अद्भुत वचन है जब भी यहां कभी कोई ज्ञान की ज्योति जलती कोई प्रबुद्ध होता है तो जल्दी ही पंडित घिर आते जल्दी ही पंडित उसके आसपास इकट्ठे हो जाते तुमने एक अद्भुत बात सोची कभी जैनों के 24 तीर्थंकर छत्री एक भी ब्राह्मण नहीं लेकिन हर तीर्थंकर के आसपास जो उनके प्रमुख शिष्य हैं वो सब ब्राह्मण महावीर के 11 गणधर सब ब्राह्मण महावीर छत्री है लेकिन उनके शिष्य उनके आसपास जो एक जाल इकट्ठा हो गया वो ब्राह्मणों का है वो पंडितों का है वो महावीर के शब्द इकट्ठे कर रहे हैं वो इस शब्द से बड़ी दुकान चलाएंगे इस शब्द से बड़ा व्यवसाय चलाएंगे चलाया उन्होंने इस शब्द के जाल में महावीर को डुबाया उन्होंने जब भी कोई ज्योति जलती कोई कबीर उठा कोई नानक कि जल्दी ही पंडित को इतनी बात समझ में आ जाती है पंडित चालाक उसे यह बात समझ में आ जाती कि इन शब्दों में हीरों की भनक है ये शब्द बिकेंगे ये काम आएंगे इनको संजो के रख लेना चाहिए तो पंडित आए जब भी कोई बुद्ध आया तो पंडित आया जब भी कोई गीत उतरा किसी के प्राण में तो चालाक और चतुर लोग इकट्ठे हो गए तो पंडित आए वेद भुलाए और इन्होंने वेद भुलवा दिए तुम सोचते हो ये वेद के रक्षक पंडित और वेद का रक्षक तो फिर हत्या कौन करेगा वेद की फिर हत्या किसने की वेद की पंडित और पुरोहितों ने उन्होंने वेद में फिर ऐसे ऐसे अर्थ डाले कि ऋषि अगर अपनी कब्रों से उठाएं तो छाती पीटे और रोए फिर उन्होंने महावीर की वाणी में ऐसे ऐसे अर्थ संजो दिए और कुशलता से और ऐसी कुशलता से कि तुम तर्क भी ना कर सकोगे बड़ी तर्क निष्ठा से वेद के ऋषियों ने जो कहा था वह तो उनका स्वांत अनुभव था पंडितों ने उस अनुभव में तर्क जाल फैलाए उन्होंने तो सिर्फ घोषणाएं की थी उन घोषणाओं के पीछे कोई प्रमाण नहीं थे पंडितों ने प्रमाण जुटाए शायद यह भी हो सकता है कई बार ऐसा होता है मनुष्य का दुर्भाग्य मगर होता है कि अगर तुम्हें कोई वेद का जीवंत ऋषि मिल जाए तो शायद उसकी बात तुम्हारी समझ में ना पड़े क्योंकि वह तुम्हारी भाषा नहीं बोलेगा वह अपने लोक की भाषा बोलता है वो उस लोक की भाषा बोलता है जहां उसका निवास है वहां से बोलता है उस दूरी से बोलता है पंडित तुम्हारी भाषा बोलता है तुम्हारे तर्क और तुम्हारे गणित का उपयोग करता है पंडित जानता है कौन सी बात तुम्हें रुचेगी वही बोलता है ऋषि तो वही बोलता है जैसा है पंडित वह बोलता है जो तुम्हें रुचेगा पंडित तुम पर ध्यान रखकर बोलता है इसलिए पंडित की बात तुम्हें जल्दी समझ में आ जाती ऋषियों से तुम चूक जाते हो पंडितों के कब्जे में पड़ जाते हो और पंडित है जो हत्या करता है कृष्ण की गीता की एक हजार व्याख्याएं ये तो प्रसिद्ध व्याख्याएं, जो इतनी प्रसिद्ध नहीं है वैसी तो और भी हजारों व्याख्याएं, और जिसकी भी व्याख्या तुम पढ़ोगे लगेगा यही ठीक यही कृष्ण ने कहा होगा सब अपनी व्याख्या कृष्ण पर थोप देते दे थे दे। अगर तुम अद्वैतवादी हो तो तुम कृष्ण में अद्वैतवाद खोज लोगे अगर द्वैतवादी हो तो द्वैतवाद खोज लोगे अगर भक्त हो तो भक्ति खोज लोगे और अगर कर्म खोजना है तो कर्म खोज लोगे एक बात साफ है तुम कृष्ण के दर्पण में अपनी तस्वीर खोजते हो कृष्ण की तस्वीर से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं तुम जो हो वही खोजते हो तुम अपने लिए सहारा खोजते हो तुम अपने लिए आभूषण खोजते हो तुम अपने घर को और मजबूत कर लेते हो तुम अपने अहंकार को और सजा लेते हो तुम्हारा श्रृंगार और बढ़ जाता है तो पंडित आए वेद भूलाए आमतौर से हम सोचते हैं पंडितों ने वेद की रक्षा की उन्होंने उन्होंने ही नष्ट किया है वही ही है सीधे सरल लोग शांत लोग जिनके मन में विचारों की तरंगें नहीं ऐसे लोग वेद को पुनः जन्म दे सकते वे असली रक्षक और रक्षा का एक ही उपाय है अगर तुम वेद की रक्षा करना चाहते हो तो वेद की रक्षा नहीं करनी पड़ती स्वयं के भीतर वैसी भावदशा करनी पड़ती है पैदा जहां वेद पुनः पैदा हो सके पुनः जन्म सके ध्यान में वेद का जन्म होता है ज्ञान में दब जाता है और मर जाता है ध्यान और ज्ञान का वेद खूब ख्याल में रख लेना अगर बनना हो कुछ पाना हो कुछ पहचानना हो कुछ जीवन के राज समझने हो तो ध्यान पर जोर देना ज्ञान से बचना तो पंडित आए वेद भुलाए सट कर्म आए तृप्त आए और उन्होंने बड़ा जाल फायदा कर दिया सट कर्म, तर्पण पूजा पाठ हवन उन्होंने इतना उपद्रव खड़ा कर दिया कि उनके उपद्रव से तुम कभी पार ही ना चाह पाओगे बच्चा पैदा होता है कि पंडित उसकी गर्दन पकड़ लेता है पैदा होने से मरने तक मर जाने के बाद तक पंडित पीछा करता है तुम्हें छोड़ते ही नहीं तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारी लाश पर भी पंडित कब्जा रखता है मरने के बाद तीसरा करवाएगा और तेरही करवा आएगा अब तुम मर भी गए अभी भी पंडित पीछे लगा है चूसी लेगा आखिरी दम तक दम जाने के बाद भी चूसता रहेगा और मनुष्य फंस जाता जाल में क्योंकि मनुष्य को कुछ पता नहीं क्या है सत्य उसे कुछ पता नहीं इसलिए कोई भी झूठ अगर व्यवस्था से तर्क नियोजित ढंग से प्रस्तावित किया जाए तो आदमी माने ना तो क्या करे तो पंडित आए वेद भुलाए सट कर्माए तृप्त आए और तृप्ति देते रहे तुम्हें तर्पण करवाते रहे और तृप्ति कहां हुई है? तुम वैसी ही प्यास से भरे हो जैसे तुम सदा से भरे थे रेगे माजी से झुलसता रहा दिल का गुलसन फूल खिलते रहे वीराने रहे वीराने तृप्तियां भी चल रही हैं और कहीं कोई तृप्ति मालूम होती नहीं जरूर फूल झूठे खेल रहे होंगे क्योंकि वीराने वीराने के वीराने हैं रेगिस्तान रेगिस्तान का रेगिस्तान तो तुम सपने देख रहे हो पंडितों ने तुम्हें सपने देखने की कला सिखाई जी संध्या गाए पढ़ी उर्जाए, राणा राय ठगी खाए बड़ा आयोजन किया है पंडितों ने संध्या गाय भजन करते पूजन करते प्रार्थना करते अर्चन करते और सब झूठ सब औठ पर कंठ तक भी नहीं हृदय की तो बात ही मत उठाओ पंडितों को पूजा करते देखा है यज्ञ करते बड़े यज्ञ करते करोड़ों रुपए फुकवाते रहते और इनके हृदय में कहीं कोई पूजा का भाव नहीं न कोई अर्चना है इनकी आंखों में कहीं कोई दिया जलता दिखाई नहीं पड़ता आरती का न इनके जीवन में कोई गंध दिखाई पड़ती मंदिरों में धूप दीप जलाओ लेकिन जब तक तुम्हारे मन के मंदिर में धूप दीप नहीं जलेंगे क्या होगा अग्नि में फेंकते रहोगी प्रतीक को अंधे की तरह पकड़ लेते हैं लोग घी प्रतीक है मनुष्य के अहंकार का दूध से दही बनता दही से मक्खन बनता मक्खी से मक्खन से घी बनता घी दूध की अंतिम प्रक्रिया है सूक्ष्मतम प्रक्रिया है घी आखिरी फूल है ऐसे ही अहंकार हमारे जीवन की सूक्ष्मतम प्रक्रिया है अग्नि में कुछ फेंकना हो तो अपने अहंकार को फेंक दो वो तुम्हारा सूक्ष्मतम रूप है तुम्हारा अहंकार जल जाए अग्नि में यज्ञ पूरा हुआ मगर इस यज्ञ के लिए किसी पंडित के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं किसी दलाल की कोई जरूरत नहीं जीवन यज्ञ तुम ही कर लोगे तुम ही अग्नि हो तुम ही अग्नि में डाले जाने वाले घी और तुम ही पुरोहित हो तुम ही यजमान सब तुम हो मगर पंडित ये तुम्हें याद नहीं दिला सकता पंडित कहता है तुम अकेले तो भटके हो और भटकते रहोगे मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें ले चलता हूं और तुम कभी यह भी नहीं देखते इस पंडित की आंख में झांक करके इसे क्या मिला है कभी तुम इसके हृदय में टटोलते भी नहीं कभी तुम इसके पास सुगंध भी लेने की कोशिश नहीं करते ये उन्हीं लोभ उन्हीं माया उन्हीं मोह उन्हीं उपद्रवों में घिरा है जिनमें तुम घिरे हो शायद ज्यादा ही घिरा हो और इसमें कुछ भेद भी नहीं मालूम पड़ता फिर भी तुम इसके चक्कर में पड़ जाते हो क्योंकि इसने तुम्हारे लोभ को प्रज्जवलित कर दिया है और तुम्हारे भय को भी बहुत भड़का दिया है। ये पंडित के हाथ में शस्त्र है इन दो के आधार पर तुम्हारा शोषण चला है चल रहा है और जब तक तुम इन दो से जागोगे शोषण जारी रहेगा एक तो तुम्हें भय दिया है बहुत कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो नरक में पड़ोगे अब तुम्हारे पिता चल बसे अब उनकी तेरह ही करो अब तुम्हारे पिता चल बसे अब एक वर्ष हो गया आप बरसी करो अब जो चल बसे उनके नाम पर वो शोषण कर रहा है वो तुम्हें डरवाता है अगर बरसी न की तो पिता का ऋण नहीं चुकेगा सड़ोगे जन्मों जन्मों, आदमी घबराता है आदमी वैसा ही घबराया हुआ आदमी वैसे ही कमजोर है उसके पैर वैसे ही कप रहे हैं और पंडित को एक बात समझ में आ गई कि तुम्हारे पैर कपाने में देर नहीं लगती जरा में कब जाते बड़े सूक्ष्म उसने आयोजन कर लिए तुम्हारे पैर कपा देता उसने नरक के बड़े विभत् चित्र खींचे लपटे हैं जलती हुई उनमें फेंके जाओगे सड़ोगे इतना खतरा कौन मोल ले चलो थोड़ा बहुत खर्च होता है बरसी भी करवा दो सुरक्षा रहेगी फिर उसने लोभ भी दिए तुम्हें कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग में ऐसे ऐसे लाभ ऐसे ऐसे गहरे प्रलोभन दिए इन दो के बीच में आदमी को कसा है इन दो चक्की के पाटों के बीच आदमी पीसा जा रहा है तो पंडित आए वेद भुलाए सट कर्माए तृप्ताए जी संध्या गाए, पढ़ी उर जाए और पंडित तुम्हें सुलझाता नहीं उलझाता है सुलझाने में उसका लाभ भी नहीं है कुछ तुम जितने उलझो उतना ही लाभ है इसलिए तुमने देखा अगर मुसलमान पंडित है मौलवी है तो वो अरबी में बात करता है अरबी ग्रंथों के उल्लेख करता है जो तुम्हारी समझ में नहीं आते हिंदू है तो वो संस्कृत के उल्लेख करता है उन वचनों का अर्थ अगर किया जाए तो शायद तुम्हें वो वचन उल्लेख करने जैसे भी ना लगे अगर वो ईसाई है तो हिब्रू और अरेक उद्धृत करता है भाषाएं तुम्हारी समझ में नहीं आनी चाहिए क्योंकि सवाल उलझाने का है सुलझाने का नहीं अगर तुम वेद का अनुवाद पढ़ो तो तुम बड़े चौंकोगे इस वेद में है क्या सौ में निन्यानवे प्रतिशत कचरा है हीरे तो कहीं कहीं है लेकिन जब संस्कृत में उल्लेख किया जाएगा तो तुम्हारी समझ के बाहर होता है तुम देखते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है हिंदी में मराठी में लिख दे गुजराती में तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाए कि दो पैसे की चीज के लिए दस रुपए, लेकिन लैटिन और ग्रीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तुम तो चमत्कृत होते हो कि कोई बड़ी ऊंची दवा चले प्रिस्क्रिप्शन के बड़े प्रसन्न कि लाभ होना ही फिर देखते हो डॉक्टर इस ढंग से लिखता है कि सिवाय दूसरे डॉक्टर के कोई पढ़ भी ना सके लिखने की भी कला क्योंकि लिखा भी इस तरह जाना चाहिए कि तुम्हारी समझ में ना आया नहीं तो जाके घर में शब्दकोश में देख लो कि है क्या ये मामला है। सच तो ये है डॉक्टर इस तरह लिखता है कि पता नहीं खुद भी समझेगा कि नहीं दोबारा पढ़ना पड़े कि नहीं ये पंडित का पुराना जाल है संत लोक भाषा में बोले सुंदरदास लोक भाषा में बोले लोगों की भाषा वेद के ऋषि जब बोले थे तो संस्कृत लोगों की भाषा थी महावीर जब बोले तो प्राकृत लोगों की भाषा थी बुद्ध जिनसे बोले उनकी पाली भाषा थी लेकिन अब बौद्ध भिक्षु अभी भी बौद्ध पंडित अभी भी पाली उद्धत कर रहा है अब किसी की भाषा नहीं है पाली और ना प्राकृत किसी की भाषा है ना संस्कृत किसी की भाषा है जीसस जब बोले तो अरेमैक भाषा थी लोगों की इसलिए बोले संत सदा लोक भाषा में बोले बोला जाता है कि लोग समझें इसलिए इसलिए तो नहीं कि लोग समझे ना लेकिन पंडित हमेशा उस भाषा में बोलता है जिससे लोग ना समझे वो वर्षों मेहनत करता उस भाषा को सीखने की जो लोग नहीं जानते वहीं उसका राज है, वहीं उसका रहस्य मैंने सुनी है एक सूफी कहानी कि एक आदमी चीन गया तुर्की था और बड़ा प्रभावशाली आदमी था और चीन में लोगों को धर्म की ऊंची ऊंची बातें समझाता था लेकिन समझाता था तुर्की भाषा में जब वो तुर्की भाषा बोलता था लोग चमत्कृत हो जाते थे नाटकी था बड़े ढंग से बोलता था बड़ी भावभंगिमा में आ जाता था आंसू झरने लगते कभी कभी मस्ती में नाचने लगता मगर बोलता तुर्की में सैकड़ों लोग सुनने आते थे भाव बेहोर होते थे लेकिन फिर ऐसा हुआ कि तुर्क देश से कुछ दस पंद्रह लोगों का एक इज्जत खबर पहुंच गई तुर्क देश तक कि वो आदमी बड़ा प्रसिद्ध हो गया है उसको बहुत ज्ञान उपलब्ध हुआ है परमात्मा का अनुभव हुआ है तो एक जत्था उसके दर्शन करने आया अब वे सब तुर्की जानते थे जब उसकी बातचीत सुनी थी वो बड़े हैरान हुए उसमें धर्म का तो उल्लेख ही नहीं था वो तो अंटसंट बोल रहा था तो कुछ भी बोल रहा था और लोग मगन होकर सुन रहे थे हा नाटक पूरा कर रहा था तो बड़े हैरान हुए उन्होंने तो उसे पकड़ लिया उसकी पिटाई भी की उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो वो आदमी जब वापस लौटा तो उसके गांव के लोगों ने पूछा कहो हो यात्रा कैसी रही उसने कहा यात्रा बड़ी गजब की रही जब तक ये 10-15 तुर्की नहीं पहुंची तब तक बड़ा आनंद था बड़ा रहस्य चल रहा था मगर इन दुष्टों ने सब खराब कर दिया पंडित की आकांक्षा सुलझाने की नहीं उलझाने की पंडितों की भाषा सुनते हो इस तरह की भाषा का उपयोग होता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि कोई बड़ी गंभीर बात कही जा रही बड़ी गहरी बात कही जा रही और कुछ भी नहीं कहा जा रहा गहरी बात सदा सरल होती कीमती बात सदा सहज होती और सदा लोक भाषा में होती जो लोक भाषा होती उसी में कही जाती जी संध्या गाये पढ़ी और जाए और पढ़ पढ़ के लोगों को उलझाते हैं सुलझाते नहीं क्योंकि उलझाने से ही धंधा चल सकता है लोग उलझे तो पूछने आते मेरे पास लोग आ जाते धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली गई क्योंकि मैं उस तरह की बातों में मेरा कोई रस नहीं है मेरे पास लोग आ जाते वो इस तरह के प्रश्न लाते हैं कि लगे कि बड़े गहरे आध्यात्मिक प्रश्न लेकिन वे आध्यात्मिक प्रश्न नहीं होते सिर्फ पंडितों का उलझाव होता कोई जैन आ जाता वो कहता है निगोद के संबंध को समझाइए निगोद सुना नाम कभी जैनों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि निगोद क्या है मैं उससे पूछता हूं तुझे निगोद का प्रयोजन क्या है तू निगोद से चाहता क्या ये तेरा प्रश्न हो नहीं सकता ये किताबी है क्योंकि यह और कोई नहीं पूछता जिसने तेरी किताब नहीं पढ़ी वो ये नहीं पूछता कि निगोद क्या है सारी दुनिया में इतने करोड़ करोड़ लोग कोई नहीं पूछता निगोद क्या है मुसलमान आता है ईसाई आता पारसी आता है यहूदी आता हिंदू आता कोई नहीं पूछता निगोद क्या तो निगोत कोई जीवन का प्रश्न नहीं हो सकता हिंदू भी पूछता है कि क्रोध क्या है और मुसलमान भी पूछता है कि क्रोध क्या है क्रोध से कैसे मुक्त हो जाओ फिर चाहे हिंदुस्तान में रहता हो कोई चाहे पाकिस्तान में कुछ फर्क नहीं पड़ता कल ही एक मित्र पाकिस्तान से मुझसे शाम को पूछ रहे थे फिरोज उनका नाम है बड़े प्यार से भरे पाकिस्तान से आए पूछ रहे थे कि बड़ा क्रोधी हूं मेरे क्रोध के लिए कोई उपाय बताएं ये प्रश्न वास्तविक प्रश्न है, क्योंकि इसका किसी से कोई लेना देना नहीं हिंदू भी है मुसलमान भी क्रोधी ईसाई भी क्रोधी जैन भी क्रोधी बौद्ध भी क्रोधी निगोद निगोद का क्या संबंध शब्द किताबी है मगर इनपे लोग बैठे हैं बड़ा विचार कर रहे हैं और ऐसे सभी धर्मों में शब्दों का जाल फैला हुआ है इन शब्दों के जाल से बाहर आना है सुंदरदास कहते हैं जी संध्या गाए पढ़ी उर जाए राना राए, ठगी खाए और छोटे मोटों को तो ठगा सो ठीक है राना और राए बड़े बड़े सम्राटों को भी ठगा बड़े सम्राट का मतलब बड़े लुटेरे उनको भी पंडित ने लूटा है तो कितने ही बड़े लुटेरे हैं, और क्या है सम्राट का मतलब क्या होता है जिसने खूब लूट खसोट कर ली छोटे डांकू जेलों में होते हैं बड़े डांकू इतिहास की किताबों बड़े डाकू के नाम नेपोलियन सिकंदर नादिरशाह है ये बड़े डाकुओं के नाम बड़े हत्यारों के नाम छोटे मोटे हत्यारे जेल में सड़ते रहते हैं बड़े हत्यारे महापुरुष हो जाते हैं, बड़े डाकू महापुरुष हो जाते हैं, लेकिन पंडित की कुशलता ऐसी है कि वो चाहे सिकंदर हो कि चाहे नेपोलियन हो कि चाहे नादिर साय हो कि चाहे चंगीस खां हो कोई भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हिटलर हो ंडित से नहीं बच सकता मैंने कहानी सुनी कहानी ही होगी मगर अर्थपूर्ण है एक यहूदी ज्योतिषी बड़ा प्रसिद्ध था जर्मनी में यहूदी तो मारे जा रहे थे लेकिन उस ज्योति को लोग मारने से डरते थे क्योंकि उसको बड़ी भविष्य की दृष्टि थी वह आदमी खतरनाक था और उसके अभी लग जाते थे कई बार हिटलर तक खबर आई कि इस आदमी का क्या करना है हिटलर ने कहा उसे मेरे पास बुलाओ जोशी को बुलाया गया हिटलर ने उससे पूछा कि मैंने सुना है तुम भविष्यवाणी करना जानते हो तुम मुझे यह बताओ मेरी मृत्यु कब होगी उसने हिटलर की तरफ देखा हाथ हाथ में लिया रेखाएं पढ़ी कुछ गणित बिठाया और उसने कहा कि दो बातें कहना चाहता हूं एक मेरे मरने के तीन दिन बाद तुम मरोगे अब ये झंझट की बात हो गई और जिस दिन भी तुम मरोगे वो दिन भी मैं बता सकता हूं अगर तुम चाहते हो तो हिटलर थोड़ा गबड़ाया क्योंकि पहली जो बात उसने कि मेरे मरने के तीन दिन बाद इसमें उसने अपनी रक्षा तो कर ली कहते हिटलर ने उसके लिए फिर एक अलग स्थान रहने का बनवा दिया और उसकी डॉक्टर भी लगा दिए जितनी देरी बचे उतना अच्छा इसको मारा तो जा ही नहीं सकता इसको मारो तो तीन दिन बाद तुम गए अभी इतनी झंझट कौन ले और हिटलर ने कहा ठीक है दिन भी बता दो तो उसने कहा कि तुम यहूदियों के पवित्र धार्मिक दिन पर मरोगे हिटलर ने पूछा कौन सा पवित्र धार्मिक दिन क्योंकि अनेक दिन पवित्र हैं और अनेक धार्मिक उसने कभी ये मत पूछो तुम जिस दिन भी मरोगे वो यहूदियों के लिए पवित्र धार्मिक दिन होगा पंडित की कुशलता ज्यादा है बड़े से बड़े हत्यारे भी उसके सामने झुक जाते जी संध्या गाए पड़ी ऊर्जाए राणा राय ठगी खाए बड़े बड़े ठग राणा और राजा उनको भी पंडित ठग खा गया और वो बड़े कहाए, गर्व न जाए राम न पाए था सुंदरदास कहते हैं एक बात मुझे पता लग गई है दादू के चरणों में बैठकर जो मैंने राम की झलक देखी है दादू की आंखों से एक बात पता चल गई है कि ये सब बड़े बड़े पंडित महापंडित कहने भर को बड़े हैं और अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी कसौटी हो इनको जांचने की तो वो कसौटी है इनके अहंकार को पहचान लेना और बड़े कहा गर्भ ना जाए जहां अहंकार है वहां बड़पन नहीं अहंकार क्षुद्र है अहंकार होता ही छुद्र को है अहंकार का अर्थ ही यह होता है कि तुम अपने भीतर जानते हो कि तुम हीन भाव से भरे हो अहंकार हीन भाव से बचने का उपाय पश्चिम का बड़ा विचारक मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर इस संबंध में समझने योग्य है एडलर का कहना है कि जितने लोग तुम अहंकारी पाते हो अगर गौर से खोजोगे तो उनके भीतर तुम हीनता की ग्रंथि पाओगे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाओगे उनको भीतर से पता लगता है कि हम ना कुछ यह ना कुछ का कीड़ा काटता है चुभता है यह कांटा पीड़ा देता है इससे बचने का एक ही उपाय है कि वो अपने चारों तरफ घोषणा करें और सिद्ध करें कि हम बहुत कुछ धन पाके सिद्ध करें कि हम बड़े पद पाके सिद्ध करें कि हम बड़े कुछ ना हो सके तो ज्ञान पाके सिद्ध करें कि हम बड़े यह भी ना हो सके तो त्याग करके सिद्ध करें कि हम बड़े मगर कुछ करके सिद्ध करना होगा कि हम बड़े क्योंकि भीतर मालूम उन्हें पड़ रहा है कि हम छोटे जिस आदमी को भीतर पता चलता है कि हम परमात्मा के अंग कौन छोटा कौन बड़ा जिसको पता चलता है कि मैं परमात्मा हूं वो छोटे बड़े के बाहर हो गया अब कोई छोटा नहीं है अब कोई बड़ा नहीं जिसने परमात्मा को जाना उसने यह भी जाना कि मैं परमात्मा हूं और शेष सब भी परमात्मा है राह के किनारा हुआ किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी उतना ही परमात्मा है सोया होगा गहरा परमात्मा पत्थर में वृक्षों में थोड़ा थोड़ा जागा है, पशुओं में थोड़ा और आदमियों में थोड़ा और बुद्धों में पूरा जागा है, मगर यह भेद जागने के स्वभाव था यह सारा अस्तित्व परमात्मा में है, यहां कौन छोटा कौन बड़ा कैसा गर्व इसलिए ख्याल रखना वस्तुतः जिसने जाना है न तो उसमें गर्व होता है और न विनम्रता होती वो दूसरी बात भी ख्याल में रख लेना क्योंकि विनम्रता गर्व का ही एक ढंग है गर्व की ही एक और सूक्ष्म कुशल तरकीब है विनम्रता गर्व का ही संस्कारित रूप है ये मत सोचना कि विनम्र आदमी अहंकारी नहीं होता विनम्र आदमी बहुत अहंकारी होता लेकिन उसका अहंकार पॉलिस्ड है उसके अहंकार पर शिष्टाचार है उसने अहंकार पर फूल लगा दिए उसने अहंकार पर इत्र छिड़क दिया है उसके अहंकार से बदबू नहीं आएगी अहंकार के घाव में मवाद भरी है लेकिन ऊपर से उसने इत्र छिड़क दिया है विनम्र आदमी उतना ही अहंकारी होता है जितना अविनम्र वस्तुता जिस आदमी का अहंकार गया वो ना विनम्र होता है ना अविनम्र होता है जिसका अहंकार गया वह तो होता ही नहीं एक सुनभाव होता है सत्ता मात्र होती और बड़े कहा गर्व न जाए राम न पाए था दे इनको राम का भी कुछ पता नहीं चला इतनी बात पक्की हो गई क्योंकि राम का पता चल जाए तो फिर कैसा गर्व फिर कैसी विनम्रता वह बात ही गई वो तो अहंकार के ही दो खेल थे अहंकार के ही दो रूप थे एक अहंकार कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं दूसरा अहंकार कहता मैं तो आपकी चरणों की धूल हूं मगर हूं और जब कोई आदमी आपसे कहता मैं आपके चरणों की धूल जरा उसकी आंखों में गौर से देख वो ये कह रहा देखी मेरी विनम्रता अब तो स्वीकारो अब तो झुको अब तो नमस्कार करो मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं वो तुमसे यह कह रहा है कि तुम इंकार करो तुम कहो कि नहीं नहीं आप और चरणों की धूल अगर कोई तुमसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूं तुम कहो हमें तो पहले से ही पता था बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सच ही कह रहे हो सत प्रतिशत सच है तो देखना वो आदमी नाराज हो जाएगा वो कह नहीं रहा था उसके कहने का ये मतलब नहीं था कि आप मान ही लो उसके कहने का ये मतलब था आप इनकार करो आप कहो कि नहीं नहीं आप और चरणों की धूल आप जैसा महापुरुष चरणों की धूल वो इसकी प्रतीक्षा कर रहा था मैंने सुना है एक फकीर मर रहा था उसके शिष्य उसके चारों तरफ इकट्ठे थे एक शिष्य ने कहा कि हमारा गुरु ज्ञानी बहुत देखे मगर जो पांडित जो अध्ययन जो मनन की क्षमता हमारे गुरु की थी किसी की भी नहीं आज पृथ्वी खाली हो जाएगी ज्ञान से दूसरे ने कहा ज्ञान तो ठीक है मगर त्याग में भी जितना हमारे गुरु ने छोड़ा किसने छोड़ा राजमहल छोड़ा धन संपत्ति छोड़ी परिवार छोड़ा कहां फूलों में पला आदमी और कांटों में चला इसका त्याग अप्रतिम था और तीसरे ने कहा इसकी करुणा इसका प्रेम और ऐसी वो प्रशंसा करते रहे और जब सब चुप हो गए जब सारी प्रशंसा खत्म हो गई तो गुरु ने आंख खोली उसने कहा कोई मेरी विनम्रता की तो बात करो मेरी विनम्रता भूल ही गए अब विनम्रता की जो याद दिला रहा है कैसे विनम्र होगा जिससे विनम्रता का खुद भी अनुभव हो रहा है वो कैसे विनम्र होगा राम न पाए थादेला, दादू का चेला भरम पछेला सुंदर न्यारा हो खेला सुंदरदास कहते हैं लेकिन मैं दादू के चरणों में क्या झुका दादू का तो मैंने क्या स्वीकार किया सब हो गया जो शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होता वह हो गया जो क्रियाकांड करने से नहीं होता वह हो गया जो सठ कर्मों में नहीं वो घटा ना तो पढ़ने से कुछ मिला ना संध्या करने से कुछ मिला यज्ञ हवन करने से कुछ मिला वो गुरु की आंख में झांक के मिल गया दादू का चेला जीवंत हो कोई तो ही तुम उसके साथ जुड़ के जीवन का अनुभव ले सकते हो शास्त्र तो मुर्दा है शास्त्रता को खोजो जिससे शास्त्र पैदा होते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को खोजो कृष्ण मिल जाएं तो छोड़ना मत साथ मगर भगवद गीता सिर पर लिए मत घूमो नानक मिल जाएं तो छाया बन जाना उनकी मगर गुरु ग्रंथ पर सिर मत फोड़ो कबीर मिल जाएं तो डूब जाना उनकी मस्ती में फिर भूल जाना सारा सब फिर जो भी दांव पर लगाना पड़े लगा देना मगर कबीरपंथी के और अब बैठे कबीर की साखी लिए और कबीर के शब्द का विचार कर रहे हैं इससे कुछ भी ना होगा सूरज उगता है तब नमस्कार करो और जब रात आ जाएगी और सूरज चला जाएगा तब सूरज की तस्वीरों को नमस्कार करते रहना मगर उनसे रोशनी नहीं होती दीये की तस्वीर से कहीं रोशनी होती जरा टांग के अपने कमरे में देख लेना सुंदर से सुंदर दीये की तस्वीर ले आना और टांग लेना अपने कमरे में जब रात अंधेरा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सुंदरदास ठीक कहते हैं जीवंत दिया चाहिए सदगुरु खोजो दादू का चेला भरम पछेला और अगर सदगुरु मिल जाए तो भ्रम ऐसे भाग जाता है जिस रोशनी होने पर भाग जाता है भ्रम पछेला भाग ही जाता है तुम्हें हटाना नहीं पड़ता अगर हटाना पड़े तो उसका अर्थ इतना ही हुआ कि सदगुरु से मिलना नहीं हुआ है जहां अभी परमात्मा जीवित है जहां परमात्मा अभी उतर रहा है बह रहा है जहां झरना सूख नहीं गया है अक्सर तो लोग उन नदियों के किनारों पर बैठे हैं जहां जलधार कब की सूख गई प्यासे बैठे और ऐसा भी नहीं था कि कभी वहां जलधार नहीं बहती थी कभी बहती थी अब तो रेत ही रेत पड़ी रह गई है अब यहां बैठे रहो जन्मों जन्मों तक करते रहो पूजा इस नदी की अब यहां नदी है कहां अब फिर से खोजो जहां जलधार बहती और मैं तुमसे कहता हूं बड़ी से बड़ी नदी भी हो और जलधार न बहती हो तो किस काम की और छोटे से झरने से भी तृप्ति हो जाती छोटा सा झरना भी आहलादकारी तो यह भी हो सकता है कि न मिले बुद्ध जैसा गुरु न हो उतना महानद लेकिन कोई छोटा सा पहाड़ से फूटता हुआ झरना भी पर्याप्त है प्यास के लिए बड़ी नदी और छोटी नदी से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें अगर अपना दिया जलाना है तो कोई जंगल में आग लगे तभी दिया जलाओगे छोटा सा जलता हुआ दिया हो तो पर्याप्त है उसी के पास अपने को ले जाओगे तो जल जाओगे दादू का चेला भरम पचेला सुंदर न्यारा हो खेला। कहते हैं फिर मैं न्यारा ही हो गया मैं फिर पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ा, शास्त्रों, वेद में नहीं उलझा मैं भिन्न ही हो गया सदगुरु के पास एक न्यारापन पैदा होता एक भिन्नता पैदा होती एक अद्वितीयता पैदा होती सुंदर न्यारा हो एक खेला और फिर संसार सिर्फ एक खेल हो जाता है जिसके पास बैठ के संसार एक खेल हो जाए एक अभिनय हो जाए वही सदगुरु जिसके पास बैठ के संसार की सारी गंभीरता विदा हो जाए जिंदगी एक नाटक रह जाए यहां का कुछ भी मूल्यवान नहीं है ऐसा हो तो भी ठीक है वैसा हो तो भी ठीक है किसी सदगुरु की आंख में एक बार झांक लेना पर्याप्त थे हजारों वर्ष वेद पढ़ने की बजाय लबों पे नर्म तब रचा के घुल जाए खुदा करे मेरे आंसू किसी के काम आए जो इब्ताये सफर में दिए बुझा बैठे वो बद नसीब किसी का सुराग क्या पाएं सदगुरु की आंख से झलकती हुई एक आंसू की बूंद ज्ञान के सागरों से ज्यादा बड़ी सदगुरु के ओठों पर जरासी मुस्कुराहट शास्त्रों में आनंद की कितनी ही चर्चा की गई है उससे बड़ी जीवंत वही मूल्य है तो ए मत हेरे सबहिन केरे गही गही गेरे बहुतेरे तब सतगुरु तेरे कानन मेरे जाते फेरे आघेरे उन सूर सबेरे उदय किए रे सबे अंधेरा ना चेला दादू का चेला भरम पछेला सुंदर न्यारा हो खेला तो ए मत हेरे तो ऐ मतवाद में पड़े हुए पागलो ये व्यर्थ की बकवास में पड़े हुए पागलो तो ए मत हेरे कि मैं हिंदू कि मैं मुसलमान कि मैं ईसाई कि मैं जैन कि मैं बौद्ध कि मैं सिख कि मैं पारसी तो ए मत हेरे तो इन मतों के चक्कर में पड़ गए लोगों सब हिंद केरे ये सब दरवाजे मैं टोल आया हूं और मैंने यहां परमात्मा नहीं पाया इन सब द्वारों पे मैंने दस्तक दी है और भीतर अंधेरा पाया है। हैही गई गहरे बहुतेरे और बहुत से लोगों ने इन्हीं को गह लिया और भटक गए तब सतगुरु टेरे सुंदरदास कहते हैं, मेरा सौभाग्य कि मैंने सतगुरु की टेर सुन ली सतगुरु तो सदा ही टेर रहे हैं। ऐसी कोई सदी नहीं ऐसा कोई समय नहीं जब कुछ सदगुरु पृथ्वी पर ना होते हो निश्चित होते होना ही चाहिए परमात्मा ने इस पृथ्वी को भुला नहीं दिया है इसलिए होते ही रहते उसके संदेश वहां सदा मौजूद होते उसके पैगंबर कभी समाप्त नहीं हो जाते ये सिलसिला जारी रहा है यह सिलसिला जारी रहेगा इस सिलसिले को खत्म करने की बहुत कोशिश की जाती क्योंकि ये सिलसिला पंडितों के खिलाफ पड़ता है जैसे जैन कहते हैं 24 तीर्थंकर हो गए अब बस क्यों परमात्मा 24 में चुक गया बड़ी जल्दी चुक गया बड़ा छोटा परमात्मा रहा होगा बस 24 में चुक गया लेकिन कारण है क्योंकि अगर दरवाजा खुला रखो और तीर्थंकर आते रहे तो पंडित को बड़ी अड़चन होती है वो साफ सुथरा नहीं हो पाता कि कौन कौन से सिद्धांत को पकड़ के बैठ जाए कौन से सिद्धांत समझाए क्योंकि तीर्थंकर जब भी आएगा नई भाषा लाएगा क्योंकि लोग बदल चुके होंगे नई शैली लाएगा क्योंकि जमाना बदल चुका होगा अब मैं वही नहीं कह सकता तुमसे जो महावीर ने कहा था क्योंकि पच्चीसों साल बीत गए अगर महावीर फिर आए तो वही नहीं कह सकते जो उन्होंने पच्चीस कहा था महावीर को ग्रामाफोन के रिकॉर्ड थोड़ी आखिर इतना तो दिखाई पड़ेगा कि 2500 साल बीत गए आदमी कुछ से कुछ हो गया हवा बदल गई ढंग बदल गए जीवन के आधार बदल गए ये और ही तरह के लोग हैं 2500 साल में गंगा का कितना पानी बह गया तुम क्या सोचते हो जी से साएंगे तो उसी तरह बोलेंगे वही बोलेंगे तो कौन सुनेगा लोग हंसेंगे आउट ऑफ डेट मालूम पड़ेंगे तुम सोचते हो कृष्ण आएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे एमजी रोड पे बांसुरी बजाएंगे पूछेंगे कि कहां है बाल गोपाल अब बाल गोपाल है ही कहां और गोपीए अब ना गोपियां मिलेंगी और कहीं अगर खोज खाज नहीं दो चार गोपियां तो पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे नहीं अब कृष्ण को आज का ढंग लेना होगा आज का रंग लेना होगा वो दिन और थे वो दुनिया और थी अब किसकी मटकी फोड़ोगे मटकी है कहां किसका दूध चुराओगे दूध है कहां अब मक्खन मिश्री नहीं चलेगी अब ना मक्खन है ना मिश्री, अब दुनिया बदली और तरह की दुनिया है सदा बदलती रही लेकिन हिंदू पंडित को अड़चन होगी वो कहता दरवाजा बंद करो मामला साफ हो जाए एक के साथ साफ सुथरा रहता महावीर के साथ जैनों ने बंद कर दिया दरवाजा अब कोई तीर्थंकर नहीं होगा मुसलमान कहते हैं बस आखिरी पैगंबर आ गया आखिरी तो परमात्मा ने संबंध तोड़ लिया आदमी से अब अब उसके संदेश नहीं आते परमात्मा ने पीठ मोड़ ली आदमी से अब बस आखिरी बार जब उसने सुध ली थी तो मोहम्मद को भेज दिया था या मोहम्मद के द्वारा अपनी खबर भेज दी थी अब सुध नहीं लेता अब पाती नहीं लिखता आदमी के नाम यह तो बड़ी उदासी की बात होगी यह तो बड़ी दयनीय दशा होगी और ईसाई कहते हैं कि जीसस एकमात्र बेटे परमात्मा भी खूब मालूम होता है पहले से ही संतति नियमन में भरोसा करता है एक ही बेटा मगर एक ही रखना पड़ता है क्योंकि अगर दूसरा भी बेटा हो और वो आ जाए और वो पहले बेटे ने जो बातें कही हैं उनको अस्तव्यस्त कर दे करना ही पड़ेगा तो पंडित का क्या होगा पंडित साफ सुथरापन चाहता है उलझन में नहीं पढ़ना चाहता सिद्धांत स्पष्ट हो तो वो उनका मालिक बना रहता है वो सिद्धांतों में बदलाहट नहीं चाहता वो जड़ सिद्धांत चाहता है इसलिए सारे लोग द्वार बंद कर देते मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसके संदेश वाह आते रहे आते रहेंगे जब भी तुम खोजना चाहो कहीं न कहीं तुम्हें कोई हाथ मिल जाएगा जो तुम्हें उसकी तरफ ले चले खोजने वाले चाहिए उसके संदेश वाह आते रहे आते रहेंगे तो ए मत हेरे सबिन केरे गई गई गेरे बहुतरे तब सतगुरु टेरे कानन मेरे जाते फेरे आग हेरे तो मेरे कान जो व्यर्थ की बातों में उलझे थे मेरे कान जो न मालूम कहां कहां जा रहे थे उनको लौटा ही लिया मुझे पुकार ही दिया पुकार तो आती है लेकिन सुनने वाले चाहिए क्योंकि पुकार केवल वही सुन सकते हैं जिनमें हिम्मत है जो मर्द जिनमें थोड़ा साहस है बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है परमात्मा मुफ्त में तो नहीं मिलता सारा जीवन चुकाना पड़ता है मूल्य चुकाना पड़ता है तब सतगुरु टेरे कानन मेरे जाते फेरे आघेरे जा रहा था दुनिया में भटकता जा रहा था शास्त्रों में भटकता जा रहा था सिद्धांतों में उलसता कि लौटा लिया मुझे उन सूर सबेरे उदय किए रे जैसे सूरज उगाए ऐसा सतगुरु उगा और जैसे सूरज आए और रात मिट जाए और अंधेरा चला जाए ऐसे मेरे भीतर सुबह हो गई उन सूर सबेरे उदय किए रे सब अंधेरा ना फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ा मैंने अंधेरे को अपने आप नष्ट होते देखा यह शिष्य का सौभाग्य यह शिष्य की गरिमा है यह उसका गौरव है यह उसका अपूर्व अनुभव है कि उसे मिटाना नहीं पड़ता कुछ तुम ख्याल रखना अगर तुम्हें अंधेरे को मिटाना पड़ रहा है तो उसका एक ही मतलब है कि तुम्हारा अभी सदगुरु से मिलन नहीं हुआ और याद रखना यह भी कि अंधेरा मिटाए से मिटता नहीं कौन मिटा पाया अंधेरे को मिटाने से कोशिश करके देखना आज रात जब अंधेरा आए अपने कमरे में भीड़ जाना अंधेरे को मिटाने में जितने योगासन इत्यादि आते हो करना दंड बैठक लगाना शोरगुल मचाना चिल्लाना धक्के मारना कोई छोरा तलवार इत्यादि घर में हो चलाना और तुम पाओगे थक के गिर पड़े हो अंधेरा अपनी जगह अंधेरे को कोई हटा सकता है अंधेरा हटाया नहीं जा सकता प्रकाश लाया जा सकता है प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता है प्रकाश के आने पर फिर अंधेरा यह भी नहीं कहता कि मैं अभी नहीं जा सकता कि अभी मैं जरा बीमार हूं अभी जरा मैं अस्वस्थ हूं कभी मुझे आराम करना है, कि मैं अभी अभी तो आया था अभी अभी कैसे चला जाऊं प्रकाश के आने पर अंधेरा यह भी नहीं कह सकता कि मैं सदियों से इस घर में रह रहा हूं मैं इसका मालिक हूं आज अचानक आप आ गए मेहमान की तरह और मालिक बनना चाहते ऐसे नहीं छोड़ दूंगा नहीं अंधेरा कुछ भी नहीं कर सकता प्रकाश आया कि गया सच तो यह है यह कहना कि गया ठीक नहीं अंधेरा था ही नहीं होता तो थोड़ी ना बहुत झंझट होती धक्का मुक्की करता होता तो थोड़ी बहुत अड़चन डालता होता तो छिपने की कोशिश करता होता तो शोरगुल मचाता अदालत में जाता मुकदमे चलाता कुछ ना कुछ करता होता तो कम से कम रोता गिड़गिड़ाता कि ये क्या हो रहा है मेरा घर क्यों मुझसे छीना जा रहा तुमने पुरानी कहानी सुनी कि एक बार अंधेरेन जाकर परमात्मा को कहा कि आपका सूरज मुझे बहुत परेशान कर रहा मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं इसके रास्ते में कभी आया नहीं मगर मैं जहां जाता हूं वहीं मेरा पीछा मुझे चैन ही नहीं थका मांदा रात को सोता हूं नींद पूरी भी नहीं हो पाती विश्राम भी नहीं हो पाता कि सूरज फिर आ जाता है यह अन्याय है और मैंने सुना है कि देर है अंधेर नहीं मगर देर की भी सीमा होती है खरमो वर्ष हो गए मुझे सताया जाता मैं सोचता रहा देर है अंधेर नहीं मगर अब अंधेर हुआ जा रहा देर इतनी हो गई कि यही तो अंधेर है अब कुछ करें और परमात्मा ने सूरज को बुलाया और पूछा कि तू क्यों मेरे अंधेरे के पीछे पड़ा इसने तेरा क्या बिगाड़ा पता है सूरज ने क्या कहा सूरज ने कहा कौन अंधेरा कैसा अंधेरा मेरा कभी मिलना नहीं हुआ आप उसे मेरे सामने बुला लें तो मैं पहचान लू कौन है ये अंधेरा फिर उसे कभी नहीं सताऊंगा इस बात को हुए कई करोड़ों वर्ष बीत गए यह मामला अभी परमात्मा की फाइल में ही पड़ा है यह फाइल में ही पड़ा रहेगा यह फाइल सरकारी यह फाइल से निकल नहीं सकता न निकलने के कारण क्योंकि परमात्मा दोनों को एक साथ मौजूद नहीं कर सकता कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, नहीं इससे साफ साफ जाहिर होता है? नहीं सूरज को अंधेरे को साथ साथ खड़ा नहीं कर सकता कैसे खड़ा करेगा सूरज होगा तो अंधेरा नहीं होगा अंधेरा होगा तो सूरज को नहीं होना चाहिए दोनों साथ खड़े नहीं हो सकेंगे अंधेरा है ही नहीं फिर अंधेरा क्या है अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव अनुपस्थिति अंधेरा किसी चीज की उपस्थिति का नाम नहीं है अंधेरे की कोई पॉजिटिविटी नहीं है अंधेरा केवल प्रकाश के न होने का दूसरा नाम है अंधेरा नाम मात्र है उसका कोई अस्तित्व नहीं है नकार है इसलिए अंधेरे को कोई मिटा नहीं सकता अंधेरे के साथ कुछ भी करना हो तो सीधा नहीं किया जा सकता अंधेरे के साथ कुछ भी करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है इस गणित को खूब समझ लेना यह जीवन का महत्वपूर्ण गणित है अगर अंधेरा मिटाना हो प्रकाश लाओ अगर अंधेरा लाना हो तो प्रकाश हटाओ करना पड़ता है कुछ प्रकाश के साथ अंधेरे के साथ सीधा करने का कोई उपाय नहीं नहीं तो लोग पड़ोसियों के घर में अंधेरा डालें। अपना अंधेरा निकाल के पड़ोसी के घर में फेंक दे अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता इसका क्या अर्थ होगा आध्यात्मिक जगत में इसका अर्थ होगा रोशनी के पास आओ रोशनी जलाओ अंधेरा मिट जाता है और अधिक लोग इसी भूल में पड़े अंधेरा मिटाने में लगे वो कहते हैं पहले हम क्रोध को मिटाएंगे लोभ को मिटाएंगे माया को मिटाएंगे काम को मिटाएंगे ये मिटाएंगे वो ये सब अंधेरे ध्यान का दिया जलाओ प्रेम का दिया जलाओ प्रीति को जलने दो भीतर परमात्मा को पुकारो उसके आते ही सब मिट जाता है ये वचन महत्वपूर्ण है दादू का चेला भरम पछेला सुंदर न्यारा होए खेला, उनसूर सबेरे उदय किए रे सबे अंधेरा नासेला। से सदगुरु से आंख जुड़ गई गांठ बंद गई फेरा पड़ गया बस सब हो गया सूरज उगाया रात समाप्त हो गई बिना कुछ किए समाप्त हो गई ऐसा चमत्कार जहां घट जाए वही सदगुरु है यही असली चमत्कार है हाथ से राख निकाल देना कोई चमत्कार नहीं है मदारी गिरी स्विस घड़ियां हाथ से निकाल देना मदारी गिरी चमत्कार नहीं चमत्कार तो सिर्फ एक है कि जिससे जुड़ के अंधेरा मिट जाए जिससे जुड़ते ही अंधेरा मिट जाए जिससे जुड़ते ही जीवन की चिंता तिरोहित हो जाए जिससे जुड़ते ही जीवन एक नए रंग एक नए ढंग एक नए नृत्य में तल्लीन हो जाए कहीं देखी है शायद तेरी सूरत इससे पहले भी कि गुजरी है मेरे दिल पे ये हालत इससे पहले भी न जाने कितने जलवे पेश रोथे तेरे जलवों के तुझी से बारहा की है मोहब्बत इससे पहले भी जब सदगुरु से मिलना हो जाता है तब पता चलता है कि इसी आदमी की तलाश थी इसी के प्रेम में हम भटक रहे थे खोज रहे थे न मालूम कितनी यात्रा की है तुझी से बारहा की है इससे पहले भी और जब इस सदगुरु के द्वारा परमात्मा का अनुभव होगा तब पता चलेगा कि सदगुरु के बहाने भी हमने परमात्मा से ही मोहब्बत की जिसको परमात्मा से प्रेम है वो आज नहीं कल किसी सदगुरु की शरण हो जाएगा क्योंकि उस तक जाने का और कोई सेतु नहीं गुरु ही गुरुद्वारा है आदि तुम ही होते अवर नहीं कोई जी और जब रोशनी हो जाती जब आंखें खुलती जब भीतर का फूल खिलता है तो क्या अनुभव होता है आदि तुम ही होते सदा से तुम ही हो सदा से परमात्मा ही है अवर नहीं कोई जी और दूसरा कोई है नहीं कोई शैतान नहीं है यहां कोई संसार नहीं है यह, कोई मैं तू का झगड़ा नहीं है यहां आदि तुम ही होते अवर नहीं कोई ची अकह अति अगह अति वर्ण नहीं होई जी, और तब पता चलता है कि कह जा सके ऐसा यह अनुभव नहीं अकह अति अगह कहा जा सके ऐसा, जा सके ऐसा भी यह अनुभव नहीं न तो कहा जा सकता है न समझा जा सकता न समझाया जा सकता है अति वर्ण नहीं हो थी। कुछ ऐसी बात है कि वर्णन नहीं होता मिली जब उनसे नजर बस रहा था एक जहां हटी निगाह तो चारों तरफ थे बीराने वे तक रहे थे हम ही हंस के पी गए आंसू वे सुन रहे थे हम ही कह सके ना अफसाने वाणी खो जाती परमात्मा से कहने को एक शब्द भी नहीं मिलता आंखें खुली रह जाती प्राण स्तब्ध धड़कन बंद श्वास ठहर जाती की दमे नजा उसने पुरुष से हाल लप जुम्बेश बता ना सके कितनी सजाता है भक्त भावनाएं यह कह देंगे वह कह देंगे जैसे सभी प्रेमी सजाते मिलेगी प्रेसी मिलेगा प्रीतम यह कह देंगे वह कह देंगे जब मिलन होता है वाणी ठगी रह जाती रुकी रह जाती क्योंकि जो कहना है शब्द से बड़ा है ना तो परमात्मा से कुछ निवेदन कर पाता है भक्त और जब परमात्मा से उतरता है नीचे लौटता है संसार में देखता है चारों तरफ लोगों को तो और मुश्किल होती अब क्या कहे कैसे कहे अकह अति अगह कह नहीं पाता कहने की कोशिश करता है तो लड़खड़ा जाता है बड़े से बड़े संतों के वचन बड़े से बड़े बुद्धों के वचन भी ऐसे ही हैं जैसे छोटे बच्चे तुतलाते बड़े प्यारे हैं छोटे बच्चों का तुतलाना भी बड़ा प्यारा होता मगर है तुतलाना ही बड़े से बड़े कुशल बुद्ध कृष्ण महावीर ऐसे व्यक्तियों ने भी जो कहा है वो भी तुतलाना ही है अगर तुम ख्याल रखो उसका तुलना करो उसकी जो उन्होंने जाना है बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे हैं आनंद ने उनसे पूछा बनते भगवान एक बात पूछूं, कई दिन से पूछना चाहता हूं संकोच से रह जाता हूं क्या आपने सब जो जाना है हमें समझा दिया पतझड़ के दिन थे करोड़ों सूखे पत्ते जंगल में पड़े थे उड़ रहे थे हवा में नाच रहे थे हवा में सूखे पत्तों का गीत चल रहा था चारों तरफ बुद्ध ने झुककर कुछ सूखे पत्ते अपने हाथ में उठा लिए और आनंद का आनंद इन पत्तों को देखते हो आनंद का मैं कुछ समझा नहीं मेरा प्रश्न और इन पत्तों का क्या लेने देना बुद्ध ने कहा इसलिए कह रहा हूं मेरे हाथ में पत्ते देखते हो ये कितने हैं और पत्ते देखते हो इस जंगल में सूखे पत्ते हैं। ये कितने हैं? जितने ये सूखे पत्ते हैं ऐसा कुछ मेरा जानना है और जो मैंने तुमसे कहा ये मेरे हाथ में जितने पत्ते हूं उतना है थोड़ा सा कहा है थोड़ा सा कह पाया हूं सब अधूरा अधूरा है और ध्यान रखना ये भी कि मैं सूखे पत्ते हाथ में उठाया हूं क्योंकि जो मैंने जाना है वो हरा है और जब तुमसे कहता हूं सूख जाता है हरे पत्ते भी उठा सकता था हरे नहीं उठाए हरे पत्ते भी लगे हैं क्षों में हरे नहीं उठाए क्योंकि जो मैं जानता हूं वो तो हरा है मगर जब कहता हूं तो सूख जाता है कहते ही सूख जाता है तुम्हारे पास तक पहुंचते पहुंचते सूखा पत्ता होता है शब्द में समाता नहीं अकह अति अगह और किसी तरह थोड़ा बहुत पहुंचा दो शब्द में किसी तरह चेष्टा करके तो जो सुनता है उसके लिए गहना मुश्किल हो जाता वो ग्रहण नहीं कर पाता कहो कुछ समझ लेता कुछ फिर एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा हम तो आपको सुनते सुनते काफी समय हो गया अब तो हम समझ लेते होंगे जो आप कहते बुद्ध ने कहा आज रात तेरा उत्तर दूंगा रात्रि की सभा पूरी हो गई आनंद और बुद्ध अकेले रह गए आनंद बुद्ध के पैर दबाने लगा जैसा रोज दबाता था और उसने कहा अब मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाए बुद्ध ने कहा आज तूने ख्याल किया जब रात सभा पूरी हुई और मैंने भिक्षुओं को कहा कि अब सब लोग रात्रि का अंतिम कार्य करें और फिर सो जाएं। तूने सुना था तो आनंद का तो आप रोज ही कहते हैं हमें पता ही है कि रात्रि का अंतिम कार्य यही है कि सब अब ध्यान में लगें ध्यान में डूबें और फिर ध्यान में डूबे डूबे ही सो जाए पर बुद्ध ने कहा वह तो ठीक आज एक चोर भी आया था सभा में और एक वैश्या भी आई थी मैंने जब कहा अब रात देर हो गई अब तुम तो अंतिम कार्य कर लो और फिर सो जाओ तो वैश्या एकदम चौंकी उसने सोचा कि ठीक रात काफी हो गई अभी मेरे व्यवसाय का समय भी आ गया मैं कब तक ये धर्म चर्चा सुनती रहूंगी जाऊं अपना धंधा करूं चोर भी चौंका और उसने कहा कि ठीक कहा बुद्ध ने भी खूब याद दिलाया मैं तो भूल ही गया था ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें कि मैं भूल ही गया था मगर बुद्ध भी अजब है बुद्ध भी गजब है मेरे चोर का भी ख्याल रखा क्या भाई रात हो गई ज्यादा देर हो ही जा रही अब तुम अपना काम करो चोर गया चोरी को वैश्या ने अपनी दुकान खोल ली भिक्षु अपना ध्यान करने लगे बुद्ध ने कहा तुम जो समझते हो तुम्हारे अनुसार समझते हो मैं जो कहता हूं मेरे अनुसार कहता हूं तुम जो समझते हो तुम्हारे अनुसार समझते हो तुम्हारे मेरे बीच बड़ा फासला हो जाता है मैं जो कहता हूं उसे तुम वैसा ही तो तब समझोगे जब तुम मेरे जैसे ही हो जाओगे बुद्ध हुए बिना बुद्ध को समझना संभव नहीं कृष्ण हुए बिना कृष्ण को समझना संभव नहीं उस चैतन्य की अवस्था में ही उस चैतन्य की बातें और उनके रहस्य खुलते अकह अति अगह अति वर्ण नहीं हो जी। रूप नहीं रेख नहीं श्वेत नहीं श्याम छी न तो उसका कोई रूप है न कोई रेखा है न सफेद है वह और न काला है तुम सदा एक रस राम जी राम जी लेकिन फिर भी उसका रस एक है स्वाद एक है सदियों सदियों में जिन्होंने उसे जाना है अनंत काल में जिन्होंने जिन्होंने उसे जाना सबने उसका एक ही स्वाद पाया यद्यपि कोई रूप नहीं रंग नहीं रेख नहीं उसका चित्र नहीं बन सकता उसकी मूर्ति नहीं बन सकती सब मूर्तियां झूठी क्योंकि वह निराकार है सब रंग झूठे क्योंकि वह निराकार है रंगहीन है उसका कोई वर्ण नहीं लेकिन फिर भी उसका रस एक है चाहे मीरा को मिले और चाहे महावीर को और चाहे मोहम्मद को उसका रस एक है और जब रस उसका बरसता है तो उसका स्वाद एक है तृप्ति एक है तुम सदा एक रस रामची राम जी प्रथम ही आपते मूल माया करी जब कोई जान लेता है तब उसे अनुभव में आता है कि संसार परमात्मा के विपरीत नहीं है ये अज्ञानियों के वचन है जिन्होंने तुमसे कहा है संसार परमात्मा के विपरीत जान लेना उन्होंने अभी कुछ जाना नहीं परमात्मा का विस्तार है विपरीत नहीं प्रथम ही आपते मूल माया करी आपने ही सब जन्माया बनाया सब खेल रचा बहुरी वह खुरबी करी त्रिगुन है विस्तरी और उसी को विस्तीन से विस्तीन करते चले गए पंचहू तत्व ते रूप अरुणाम जी पांच तत्व बनाए रूप बनाए रंग बनाए तुम सदा एक रस राम जी राम जी लेकिन फिर भी सबके बीच में खड़े तुम एक ही रस हो यह सब रास चल रहा है तुम्हारे चारों तरफ माया का बड़ा विस्तार है खूब रंग है खूब रूप है और फिर भी तुम अरूप हो और अरंग हो तुम्हारे चारों तरफ राग की बड़ी लहरें उठ रही फिर भी तुम वितराग हो केंद्र पर सब वितरागता है और परिधि पर बड़ा राग रंग है विपरीतता नहीं है दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। संसार के बिना परमात्मा अधूरा है परमात्मा के बिना संसार अधूरा है संसार के बिना परमात्मा केंद्र है बिना परिधि का सागर है बिना लहरों का मुर्दा मुर्दा बिना परमात्मा के संसार विक्षिप्तता है लहरें ही लहरें तरंगें ही तरंगें, जिनमें कोई संगति नहीं परमात्मा के बिना संसार अर्थ हीनता है संसार के बिना परमात्मा एक शून्य सन्नाटा है समझ लेना ठीक से संसार के बिना परमात्मा ऐसी है वीणा जिस पर अभी तार छेड़े नहीं गए जिसमें से स्वर नहीं उठे तुमने देखा बिना रखी हो बिना छेड़ी गई उदास होती मुर्दा मालूम होती जीवन तो तभी होती जब तार छेड़े जाते परमात्मा का संगीत है संसार लेकिन अगर परमात्मा के बिना संसार ही हो सिर्फ तो संगीत नहीं है फिर क्योंकि संगीत के लिए कोई जोड़ने वाला तत्व चाहिए जो सबको जोड़े रखे संगीतज्ञ चाहिए जो सारे स्वरों को जोड़े रखे नहीं तो सारे स्वर बिखर जाते स्वरगुल मत जाएगा संगीत नहीं होगा इसलिए जो लोग परमात्मा को नहीं मानते उनके सामने यह सवाल उठता है कि जीवन का अर्थ क्या है जीवन अर्थ है। बात संभव नहीं रह जाती परमात्मा के बिना जीवन अर्थहीन हो जाता है इसलिए फ्रेडरिक नित्स ने जब पश्चिम में घोषणा कर दी कि ईश्वर मर गया उसके बाद जो बड़े से बड़ा सवाल पश्चिम के दर्शन शास्त्र के सामने रहा है वह यही कि आदमी के जीवन का अर्थ क्या है परमात्मा मरा तो अर्थ मर गया फिर सार क्या है फिर हम यहां क्यों जिए अल्बर्ट कामू ने घोषणा की है कि एक ही महत्वपूर्ण सवाल है और वह आत्महत्या है और बाकी सब सवाल तो बेकार है हम जिए क्यों हम आत्महत्या क्यों ना कर ले सार क्या है पाना क्या है पहुंचना कहां है ये गति किस लिए अगर कोई गंतव्य नहीं यह दौड़ धाप किस लिए अगर कोई मंजिल नहीं परमात्मा न हो तो संसार एक विक्षिप्तता है ए टेल टोल्ड बाय एन ईडियट्स जैसे कोई मूर्ख कोई कहानी कहे जिसमें कोई तुक न हो कहीं से शुरू हो कुछ भी ओहन घटने लगे बीच में न कोई अंत हो तुम जिसमें से कुछ सारना निकाल सको और अगर परमात्मा अकेला है तो वीणा पड़ी है जिससे संगीत पैदा नहीं हुआ अकेला संगीत विसंगीत हो जाता है अकेली वीणा मुर्दा हो जाती इसलिए परमात्मा और संसार विपरीत नहीं है परिपूरक है कॉम्प्लीमेंटरी एक दूसरे को साथ जुड़े हैं एक दूसरे के साथ लेन देन एक दूसरे के बिना अधूरे परमात्मा अगर पुरुष है तो संसार प्रकृति है उसकी माया है परमात्मा अगर पुरुष है तो संसार उसकी प्रेसी परमात्मा अगर कृष्ण है तो संसार राधा है परमात्मा अगर बीच में खड़ा है वर्तुल के तो संसार उसके चारों तरफ वर्तुल में नाच रहा है सब रस बह रहे हैं मगर परमात्मा एक ही रस है सब तरंगें उठ रही हैं उसका सागर शांत है भ्रमत संसार कतु नहीं बोर जी, जो तुझे नहीं देख पाते वो भटकते रहते हैं संसार में उन्हें संसार का कोई अंत नहीं मिलता वर्तुल का कोई अंत नहीं होता अगर तुम एक वर्तुल खींच दो जमीन पर एक गोला खींच दो और फिर उसमें घूमते रहो घूमते रहो अंत पाने के लिए कभी भी ना पाओगे कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहोगे अंत तुम्हें कभी भी ना मिलेगा संसार कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहना है लगता है पहुंचे पहुंचे अब पहुंचे तब पहुंचे पहुंचना वहना कभी नहीं होता यात्रा जारी रहती कहीं तुम जा ही नहीं रहे हो वर्तुल में घूम रहे हो जाओगे कहां भ्रमत संसार कतों नहीं बोर जी तीन लोक में काल को सौर जी और कहीं भी जाओ हर जगह मौत ने कब्जा जमाया हुआ है परिधि पर जो है उसकी अमृत से पहचान नहीं हो सकती अमृत तो केंद्र पर है परिधि पर तो तरंगें हैं पैदा होंगी मरेंगी बनेंगी, मिटेंगी उठेंगी गिरेंगी तीनों लोक में काल को सौरझी कहीं भी जाओ नरक में कि पृथ्वी पर कि स्वर्ग में सब जगह मृत्यु है सब जगह मृत्यु का कब्जा है मनुष्यतन यह बड़े भाग्य ते पाम जी और यह मनुष्य देह बड़े भाग्य से पाई बड़ी लंबी यात्रा के बाद पाई दे है देहें तो और भी हैं पशुओं की हैं पक्षियों की हैं वृक्षों की हैं मगर मनुष्य की देह में एक खूबी है जो कहीं भी नहीं मनुष्य एक दो है मनुष्य के साथ स्वतंत्रता जुड़ी है एक मोर पैदा होता मोर की तरह ही मरेगा कुछ और होने वाला नहीं एक बंधी नियति है भाग्य है कुत्ता पैदा हुआ कुत्ते की तरह ही मरेगा तुम किसी कुत्ते से यह नहीं कह सकते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो मगर किसी आदमी से तुम कह सकते हो कि तुम थोड़े कम आदमी हो कुत्ते सब बराबर कुत्ते होते हैं कुत्ता यानी कुत्ता क्या कम क्या ज्यादा मगर आदमी कोई ज्यादा आदमी होता है कोई कम आदमी होता है आदमी सब आदमी की तरह पैदा नहीं होते सिर्फ संभावना की तरह पैदा होते फिर अपनी संभावना निर्मित करनी होती मनुष्य को अपना निर्माण करना होता तो कोई चंगेज़ खां बन जाता है कोई गौतम बुद्ध बन जाता है कोई महापाप में उतर जाता है कोई महापुण्य का अनुभव कर लेता कोई विक्षिप्त हो जाता है कोई विमुक्त हो जाता है मनुष्य अद्भुत है। ऐसा कहीं भी नहीं है सारी योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त और कहीं होने की स्वतंत्रता नहीं और स्वतंत्रता ही एकमात्र मूल्यवान चीज है जगत में इसलिए ठीक कहते सुंदरदास मनुष्य तन यह बड़े भाग्य तय पाम जी बड़े भाग्यों से बड़ी लंबी यात्राओं बड़ी आकांक्षाओं के बाद बड़े इंतजार के बाद यह देह मिली अब इस देह को ऐसे ही नहीं गंवा देना और क्या है जिसे पालेने से गमाना नहीं होगा इस देह में अगर मृत्यु को ही जाना तो गमा दिया अगर इस देह में अमृत को जान लिया तो पा लिया इस देह में दोनों हैं। परिधि इसकी इसका रूप और रंग माया का है देह माया की बनी पंच तत्वों की और इसके भीतर बैठा है विराजमान परमात्मा ठीक केंद्र पर कहीं वित तुम चाहो तो परिधि से बन जाओ समझ लो कि मैं देह हूं तो भटक गए और तुम चाहो तो जग जाओ और समझ लो कि मैं साक्षी हूं तो पहुंच गए तुम सदा एक रस राम जी राम जी तुम्हारे भीतर एक रस मौजूद है तुमने कभी सोचा शायद ना सोचा हो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे भीतर सदा एक रस है वही परमात्मा है तुमने कभी अपने भीतर कोई चीज एक रस देखी तुम्हारा प्रेम बदल जाता है एक रस नहीं है अभी प्रेम है अभिघा हो सकता है जिसके लिए तुम मरने को तैयार थे उसी को मारने को तैयार हो सकते हो जिस पर करुणा आई थी उसी पर क्रोध आ जाता है करुणा क्रोध में बदल जाती क्रोध करुणा में बदल जाता है यह सब बदलते रहते हैं ये कोई एक रस नहीं तुम्हारे भीतर कोई चीज है जो एक रस है रात सो जाते हो दिन भूल जाता है दिन में कौन पत्नी थी याद भी नहीं आती रात की नींद में गरीब हो कि अमीर हिंदू के मुसलमान कुछ पता नहीं चलता सुबह जागे रात भूल गई रात क्या बन गए थे सम्राट बन गए थे सोने के महलों में थे सुंदर परियां थी रानियां थी सब गया फिर वापस यहीं दिन में रात बदल जाती है रात में दिन बदल जाता है तुम्हारे पास लेकिन एक चीज है साक्षी जो कभी नहीं बदलता वही दिन में देखता है बाजार वही रात में देखता है सपने वो देखने वाला कभी नहीं बदलता वही देखता है क्रोध उठा वही देखता है करुणा उठी वही देखता है प्रेम वही देखता है घृणा वही देखता सुख वही देखता दुख वही देखता जवानी वही देखता बुढ़ापा तुम्हारे भीतर एक तत्व है साक्षी का दृष्टा का तुम्हारे दर्शन की क्षमता वह एक रस है बस उस एक रस को पकड़ लो और धीरे धीरे उसी में रम जाओ और तुम राम जी को पा जाओगे क्योंकि राम जी का स्वरूप एक रस है तुम सदा एक रस राम जी राम जी पूरी दसू दिशा सर्व में आप जी सब दसों दिशाओं में और सब में तुम ही हो स्तुति ही को कर सके पुण्य नहीं पाप जी मैं तुम्हारी स्तुति भी कैसे करूं तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं कौन स्तुति करे किसकी करे मेरे भीतर भी तुम हो मेरे बाहर भी तुम हो ना कुछ पुण्य है यहां ना कुछ पाप है यहां पाप में भी तुम पुण्य में भी तुम सब तुम्हारा खेल है दास सुंदर कहे देहु विश्राम जी तुम सदा एक रस राम जी राम जी मांगी है जो बात बड़ी अद्भुत मांगी है। मांगी है बात विश्राम की कह रहे हैं और कुछ नहीं मांगता विश्राम दो थक गया हूं बहुत परिधि पर दौड़ते दौड़ते कोल्हू का बैल बने बने बहुत थक गया हूं अब और कुछ नहीं मांगता मोक्ष नहीं मांगा है मगर विश्राम ही मोक्ष है बैकुंठ नहीं मांगा है विश्राम ही बैकुंठ है आनंद नहीं मांगा है क्योंकि विश्राम के पीछे आनंद ऐसे चला आता जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया आती विश्राम शब्द बड़ा प्यारा है इसका अर्थ होता है अब और नहीं दौड़ना है अब और ना दौड़ा दौड़ दौड़ के देख लिया दौड़ दौड़ के कुछ भी ना पाया अब ठहर जाने दो अब मुझे बैठ जाने दो इतनी ही प्रार्थना है कि अब मुझे बैठना सिखा दो ये दौड़ने की आदत वापस ले लो अब मैं और तरंग नहीं बनना चाहता अब और नए नए रूप नहीं रखना चाहता अब नए नए स्वांग नहीं रचना चाहता अब और नाटकों में पात्र नहीं बनना चाहता अब मुझे अवकाश दो तो। अब मुझे विश्राम पर जाने दो अब मुझे अपने में डुबा दो अब मुझे अपने से दूर परिधि परमत भेजो तुम एक रस हो मुझे भी एक रस बना लो संसार का हमारा अनुभव सिवाय पीड़ाओं के परेशानियों के चिंताओं के संताप के और क्या है कितने दीप बुझते हैं कितने दीप जलते अजमे जिंदगी लेकर फिर भी लोग चलते हैं कारवा के चलने से कारवां के रुकने तक मंजिले नहीं यारो रास्ते बदलते मौज मौज तूफा है मौज मौज साहिल है कितने डूब जाते कितने बच निकलते बहरो बर के सीने भी जीस्त के सफीने भी तीरगी निगलते, रोशनी उगलते एक बहार आती है एक बाहर जाती गुंचे मुस्कुराते फूल हाथ मलते कितने दीप बुझते कितने दीप जलते आज में जिंदगी लेकर फिर भी लोग चलते यहां दीप जलते रहते बुझते रहते आदमी पैदा होते रहते मरते रहते रोज कोई जन्मता रोज कोई मरता कहीं बजी सहनाई कहीं उठी अर्थी इसे तुम देखते भी रहते हो यही तुम्हारे साथ भी होने को लेकिन शायद जब किसी की अर्थी उठती तो तुम यह ख्याल भी अपने में नहीं उठने देना चाहते कि आज नहीं कल मेरी अर्थी उठेगी हर बार तुम्हारी ही अर्थी उठती जब भी किसी की अर्थी उठती तुम्हारी ही अर्थी उठती लेकिन तुम इस भ्रांति में जीते हो और लोग मरते मैं तो कभी नहीं मरता मुझे थोड़ी मरना है ये और लोग मर रहे हैं ये औरों का भाग्य मैं तो मजे से जी रहा हूं अब तक जिया हूं आगे भी जीता रहूंगा एक आदमी 100 साल का हो गया तो पत्रकार उसकी भेंट वार्ता लेने आए उतनी उम्र मुश्किल से कोई पाता है उसकी भेंट वार्ता ली वो वा आदमी मस्त था उसने सब बातें की चलते वक्त पत्रकारों ने कहा प्रभु से हम प्रार्थना करते कि अगली बार भी अगले वर्ष भी आपके दर्शन होंगे उस बूढ़े आदमी ने पता है क्या कहा उसने कहा मैं कोई कारण नहीं देखता कि दर्शन क्यों नहीं होंगे तुम सभी अभी जवान मालूम पड़ते हो मैं कोई कारण नहीं देखता कि दर्शन क्यों नहीं होंगे तुम सभी अभी जवान मालूम पड़ते हो पत्रकार थोड़े झंझट में पड़े कहना कुछ और चाहते थे ये क्या हुआ एक पत्रकार ने हिम्मत जुटा के कहा कि हम ये कह रहे हैं अब आप काफी बूढ़े हो गए इसलिए पता नहीं अगली बार मिलना हो या ना हो उस बुढ़े ने का फिक्र छोड़ो सौ साल का मेरा अनुभव है कि मरा नहीं तो एक साल में कैसे मर जाऊंगा सौ साल बचा हूं दो चार दस साल की तो बात ही क्या है ऐसी मैंने एक कहानी और सुनी है कि एक आदमी 90 साल का हो गया और बीमा कंपनी के दफ्तर में गया बीमा कंपनी वाले भी थोड़े मुश्किल में पड़े क्योंकि इस उम्र का आदमी कभी बीमा करवाने आया भी नहीं था उन्होंने कहा भाई इस उम्र के बाद हम बीमा नहीं करते 90 साल और वो लाखों का बीमा करना चाहता था उसने कहा तुम ना समझो तुम्हें धंधा करना आता है कि नहीं जरा अपने आंकड़े उठाकर देखो नब्बे साल के बाद बहुत कम लोग मरते वो बात तो ठीक ही कह रहा 90 साल तक जीते नहीं तो मरेंगे कैसे मगर वह आदमी ये कह रहा 90 साल के बाद बहुत कम लोग मरते मुश्किल से कोई मरता जरा अपने आंकड़े उठाकर देखो तुम घबरा क्यों रहे हो हर आदमी ये सोच के चल रहा है कि मैं जीऊंगा जीता रहूंगा सदा जीता रहूंगा और यहां दुनिया है जो कुछ का कुछ समझती रहती तुम मर भी रहे हो तो दुनिया नहीं समझती कि तुम मर रहे हो सब मर रहे हैं यहां लेकिन लोग एक दूसरे को सहारा दिए जाते सब उदास हैं यहां लेकिन एक दूसरे से लोग कहे जाते हैं कि बड़े प्रसन्न हैं आप सब ठीक चल रहा है और वो भी कहते हैं सब ठीक चल रहा है एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं सब अपने अपने आंसू छिपा रहे हैं और सब यहां मरने को तैयार खड़े मैंने ये पंथियां पढ़ी एक नर्त नाच रही एक रक्का सा थी किस किस से इशारे करती आंखें पथराई अदाओं में तवाजुन न रहा डगमगाई तो सब तरफ से आवाज आई फन के इस ओच पे एक तरह से वह कौन गया फर से मरमर पर गिरी गिर के उठी उठ के झुकी खुश्क ओंठों पर जब फेर के पानी मांगा ओक उठाई तो तमाशाई संभल बोले रक्स का ये भी एक अंदाज है अल्लाह अल्लाह हाथ फैले रहे सिल सिंगई गई से जब एक रक्काश किसी सिम से नागाह बड़ा पर्दा सरका तो मैन फन के पुजारी गरजे रक्स क्यों खत्म हुआ वक्त अभी बाकी था एक नर्त की नाच रही नास्ते नास्ते थक गई जिंदगी हो गई इशारे करते करते थक गई एक रक्कासा थी एक नर्तकी थी किस किस से इशारे करती खुद एक थी चाहने वाले बहुत थे किस किस से इशारा करती आंखें पथराई आखिर एक समय आ जाता जब आंखें पथरा जाती अदाओं में तवाजुन न रहा अदाओं में जिंदगी न रही भीतर से आत्मा खिसकने लगी डगमगाई एक दिन नाच रही है और डगमगा गई कमजोरी के कारण मौत करीब आ रही डगमगा तो सब अतराफ से आवाज आई सब तरफ से आवाज आई नाचने वालों को नाच देखने वालों को क्या प्रयोजन है कौन मर्रा कौन जीरा वो तो नाच देखना चाहते डगमगा तो सब तरफ से आवाज आई फन के इस ओझ पर एक तेरे से वह कौन गया दर्शकों ने तो समझा कि ये भी कोई एक नृत्य की कला है ये डगमगाना समझे मस्ती समझेगे डगमगा के लुभाती फन के इस ओच पे तेरे सेवा कौन गया कला की इस ऊंचाई को तेरे सेवा किसने पाया फर से मरमर पे गिरी गिर के उठी, उठी। उठ के झुकी खुश्क ओंठों पे जवा फेर के पानी मांगा ओक उठाई तो तमाशाई संभल बोले रक्स का ये भी एक अंदाज है अल्लाह अल्लाह क्या खूब माशाइयों ने कहा यह भी नृत्य का एक अंदाज ये ओख बनाना हाथ की यह पानी मांगना हाथ फैले रहे सिल सी गई ओंठों से जवा एक रखाश किसी सिम से नागा बढ़ा पर्दा सरका तो मैन फन के पुजारी गर्जे रक्स क्यों खत्म हुआ वो तो मरी गई पर्दा गिराना ही पड़ा लेकिन पर्दा सरका तो मैन फन के पुजारी गर्जे वो जो तमाशबीन थे वो गर्जे रक्स क्यों खत्म हुआ वक्त अभी बाकी था वक्त सदा बाकी पर्दा गिरता है बीच में वक्त कभी पूरा नहीं होता हमेशा बीच में ही आदमी मरता है कौन अपना काम पूरा करके मरता है कौन अपनी बात पूरी कहकर मरता है कौन जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा के मरता है दौड़ चलती रही है चलती रहती अब भी चल रही है सुंदरदास कहते इससे विश्राम मिल जाए अब बहुत हो गया अब बहुत देख लिया इतनी ही प्रार्थना है और तुझसे क्या मांगी अब अपने में वापस लीन कर ले इसी प्रार्थना का नाम आवागमन से मुक्ति या मोक्ष या जो भी तुम नाम देना चाहो देना यही प्रार्थना तुम्हारे भीतर उठे इसी की तलाश करो अब विश्राम मिले तो राम मिले राम मिले तो विश्राम मिले आज इतना ही